श्रीमद देवी भागवत में तंत्राधिकारी जिज्ञासु भारतवर्ष में विशेषतः बंगाल आदि में वैदिक दीक्षा के उपरांत तांत्रिक दीक्षा के ग्रहण की विधि बहुत काल से चली आ रही है जो तंत्रोक्त मार्गानुसार पुनः दीक्षित होते हैं वे वैदिक संध्या करने के अनंतर तांत्रिक संध्या भी करते हैं पुरस्रण रसोल्लास बृहन नील तंत्र आदि ग्रंथों में उपदेश किया गया है कि परम दुर्लभा वैदिकी संध्या की उपासना संपन्न करने के पश्चात आगम सम्मत तांत्रिक संध्या की उपासना करनी चाहिए प्रात स्नान समाद्य संध्या परम दुर्लभा उपास्य चंचला पांगी गायत्री ततस्तुतांत्रि कीध्या चागम तांत्रकथा पुश्चरण सोल्लास ततो चेद किताध्या तीर कुलकोटीसुद्धरे तंत्र पहले वैदिक संध्या करके बाद में तांत्रिक संध्या करने की विधि तंत्रशास्त्र में ही रहने से प्रमाणित होता है कि वेदोक्त मार्ग ही आद्य और श्रेष्ठ मार्ग है यहाँ जिज्ञासिया यह है कि वैदिक उपासना के अधिकारी भी पुनः तांत्रिक मार्ग के अनुसार किस हेतु से दीक्षित होते हैं वैदिक संध्या पूजा करने के बाद फिर तांत्रिक संध्या पूजा करते हैं वैदिक गायत्री जपने के उपरांत पुनः तांत्रिक गायत्री जपते हैं वैदिक उपासना के अधिकारी पुरुषों में तंत्रोक्त मार्ग के अनुसार पूजा का प्रचार किस समय से और क्यों हुआ है वैदिक उपासना से ही उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तब फिर तांत्रिक उपासना का प्रयोजन किस लिए माना गया उत्तर कलयुग में ब्राह्मण स्वगृहोक्त गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयनादि तथा महायज्ञ पाकय्ञ हविर्यज्ञ और सामयज्ञ एवं आठ आत्मगुण आश्वरायन गृहसूत्र तथा गौतम स्मृति द्रष्ट्य आत्मगुण जीवात्म जीवमात्र के प्रति दया क्षमा अनुसूया परायादोष न देखना शौच अनायास उद्वेगहीनता मंगल अकारपण्य उदारता और अस्पृह निष्कामता आदि 25, सौ पच्चीस अथवा अड़तालीस संस्कारों से संस्कृत नहीं होते इसलिए उनमें सुष्ठ रूप से वेदोक्त कर्मानुष्ठान की शक्ति जागृत हो नहीं पाती एवं गुरुकुलवास की प्रथा निर्मूल हो जाने से ऋग्वेद व्रत यजुर्वेद व्रत सामवेद व्रत तथा अथर्व व्रत के अनुष्ठान का अभाव होने के कारण वैदिक मंत्रों का स्पष्ट शुद्ध उच्चारण और भाव शुद्धि के अभाव के कारण तथा वेद विधान से कर्मानुष्ठान के निमित्त जिस प्रकार स्थान शुद्धि और द्रव्य शुद्धि की अवश्य प्रयोजनीयता रही है सनातनी क्षत्रिय राजा न रहने से कलयुग में उनका पूर्णतया अभाव हो जाने से इस काल में वेदों का कर्म करने पर भी यथार्थ फल लाभ से वंचित रहना पड़ता है मंत्रोच्चारण से अथवा यज्ञ की पूर्णाहूति में देवता का आविर्भाव नहीं होता यद्यपि शास्त्र में कहा गया है मंत्राधीना देवता सर्वाह तांत्रिक विधानोक्त पूजा पूजादि में इस प्रकार स्थान शुद्धि द्रव्य शुद्धि तथा मंत्र शुद्धि की आवश्यकता न होने से उसमें भाव ही मुख्य है कलयुग के वैराग्यवर्जित श्रम कातर ऐहिक भोग प्रवण कृष्णोदर परायण, मनुष्यों के लिए तंत्रोक्त विधि से पूजादि अनुकूल होने के कारण साधारणतः वैदिक दीक्षा के उपरांत तांत्रिक दीक्षा ग्रहण की जाती है अजुना भारतवर्ष में काल प्रभाव से अधिकांश मिश्र वैदिक और तांत्रिक उभय मिश्रित पूजादि प्रचलित है शुद्ध वैदिक पूजादि तो विरल ही रह गई है